नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं एक सुनार था उसकी जीप उलटकर तालू पर चढ़ गई थी तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई फिर वह हिलता दुलता न था बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा लोग आकर उसकी पूजा करते थे कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीप सीधी हो गई तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई फिर वही सुनार का काम करने लगा सब हँसते हैं ये सब शरीर के कर्म हैं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 आपके लिए तब मैंने कहा नहीं रुपये जाकर अभी वापस दिया नहीं तो मुझे शांति न होगी रामलाल सुबह को उठकर जब रुपये वापस दे आया तब तबीयत ठीक हुई उस देश की भगवतियां तेलिन करता भजा दल की है वे सब औरत लेकर साधना कर किया करते हैं एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं उस पुरुष को राम राग, राग कृष्ण कहते हैं तीन बार स्त्री से पूछा जाता है तूने कृष्ण को पाया वह स्त्री तीनों बार कहती है पाया भगवतिया शुद्र है तेलीन है परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे उसे नमस्कार करते थे तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आ गया मैंने इसे देखा जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया उससे वह फंस गई और उसकी गर्भ रहा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 या जप और तप करूं, ये सब अनित्य है चार दिन के लिए है आए हुए सब बाबू लोग उठे उन्होंने नमस्कार करके कहा तो हम चले वे चले गए श्री राम कृष्ण मुस्करा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं चोर धर्म की बात नहीं सुनते सब हाँते हैं विश्वास चाहिए श्री राम कृष्ण मणि से साहस्य अच्छा नरेंद्र कैसा है मणि जी बहुत अच्छा है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 कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है कहता था मैं एक बार उनका नाम ले चुका हूँ अब मुझसे पाप कहाँ रह गया मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूँ हल्धारी ने कहा था अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था तपस्या न करने पर क्या उसकी कृपा होती है केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा यह बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था उसने हल्दारी की ओर फिर एक दृष्टि भी नहीं फेरी हल्धारी का बाप बड़ा भक्त था स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वह मंत्र पढ़ता था रक्तवर्ण चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था तब उसकी आंखों से अनर्गल प्रेमाश्र वह चलते थे एक दिन एड़ेदा के घाट पर एक साधु आया बात हुई हम लोग भी देखने जाएंगे। हल्धारी ने कहा उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा इसके बाद कृष्ण किशनोर ने यह बात सुनकर कहा था क्या साधु के दर्शन से क्या होगा ऐसी बात भी उनके मुँह से निकली जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं उनकी देह चिनमय होती है और वे सब चिनमय देखते हैं चिनमय शाम चिनमय धाम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 किसी की के विधवा बुआ कह रही है बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती मैं ना रहूं तो श्री मूर्ति भी सुडौल ना हो घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है नहीं तो अधूरा रह जाया फूल सैया का बंदोबस्त कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करता हूं। मड़ी जी इनका भी क्या दोष क्या लेकर रहें श्री रामपुर साहस्य छत पर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है नारायण की पूजा हो रही है पूजा का नैवेद्य चंदन यह सब तैयार किया जा रहा है परंतु ईश्वर पर की बात कहीं एक भी नहीं होती क्या पकाना चाहिए आज बाज़ार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था वह लड़का मेरा चचेरा भाई है क्यों रे तेरी वह नौकरी है न और मैं अब कैसी हूँ मेरा हरी चल बसा बस यही सब बातें होती है देखो भला ठाकुर जी की पूजा के समय ये सब दुनिया भर की बातें मड़ी जी अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है आप जैसा कहते हैं ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़ी ही करनी पड़ती है चिन्मय रूप ज्ञान और विज्ञान ईश्वर की ईश्वर ही वस्तु है श्री रामकृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं मणि अच्छा वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं श्री राम कृष्ण विभु के स्वरूप से वे सर्वभूतों में हैं परंतु शक्ति की विशेषता है कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्याशक्ति कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम कम देखो न आदमियों के भीतर ठग चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं मैं कहता हूं ठग नारायण है बाघ नारायण है मड़ी साहस्य जी उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करना चाहिए बाघ नारायण के पास जाकर अगर कोई उन्हें भर वहाँ भेटने लगे तब तो वे उसे कलेवा ही कर जाए श्री राम कृष्ण वे और उनकी शक्ति ब्रह्म और शक्ति इसके सिवाय और कुछ नहीं है नारद ने रामचंद्र से स्तव करते हुए कहा हे राम तुम ही शिव हो सीता भगवती है तुम ब्रह्मा हो सीता ब्रह्माड़ी है तुम इंद्र हो सीता इंद्राणी है तुम नारायण हो सीता लक्ष्मी पुरुषवाचक जो कुछ है सब तुम ही हो स्त्रीवाचक जो कुछ है सब सीता मणि और चिन्मय रूप श्री राम कुछ, कुछ देर बाद विचार करने लगे फिर धीमे स्वर में कहा वह किस तरह है बताऊँ जैसे पानी का ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती है रूप पर विश्वास करना जब ब्रह्म ज्ञान होता है अभेदता तब होती है ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं जैसे अग्नि और उसकी दाहिना दाहिका शक्ति अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका शक्ति को भी सोचना पड़ता है और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है जैसे दूध और दूध की धवलता जल और उसकी हिम शक्ति, परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है ज्ञान के बाद विज्ञान है जिसे ज्ञान है जिसे बोध हो गया उसमें अज्ञान भी है शतपुत्रों के शोक से वशिष्ठ को भी रोना पड़ा था लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा भाई ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है पैर में अगर कांटा चूभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है फिर उसके साथ दूसरा काटा भी फेंक दिया जाता है मणि क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं श्री राम कृष्ण हाँ इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है जिसे सूचिता का अनुभव है उसे असुचिता का भी है जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी है विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना लकड़ी में आग है इस बोध इस विश्वास का नाम है ज्ञान और उस आग से खाना पकाना खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना इसका नाम है विज्ञान ईश्वर है हृदय में यह बोध होना इसका नाम है ज्ञान और उसके साथ वार्तालाप उन्हें लेकर आनंद करना चाहे जिस भाव से हो दास या शख या वात्सल या मधुर से इसका नाम है विज्ञान जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट कर नहीं लौट नहीं सकता लौट कर खबर नहीं दे सकता मड़ी जैसा आप कहते हैं मानूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी घोड़े मेम साहब घर द्वार दुकानें ऑफिस कहाँ हैं श्री राम के अच्छा आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता कुछ अपराध तो न होगा नरेंद्र कहता था ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं मड़ी जी आपकी नई नई अवस्थाएँ हुआ करती है आपका भला अपराध क्या श्री राम के अच्छा हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था हृदय बहुत बीमार है तो इसके लिए आप दो धोतियाँ और दो कमीज लेते आइएगा हम लोग उसके गांव में भेज देंगे सेन बस दो ही रुपये लाया यह भला क्या है इतना धन है और यह दान कहो जी मरी जी मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है वह कभी ऐसा नहीं कर सकता रामकृष्ण ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु